मित्र होकर के भी सत्रता का काम करते है अब देखो साहित्यकारों ने ये नहीं कहा कि दुनिया में स्त्री से ज्यादा बड़ा कोई मित्र भी नहीं और पड़ोसी के आदेश कई लोग कह देते हैं कि दुनिया में स्त्री से बड़ा कोई शत्रु भी नहीं भरखरी शतक में आप देखो वहां वैराग्य शतक है उसमें एक श्लोक ऐसा ही आता है भरखरी कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा मित्र कौन सबसे बड़ा मित्र यह है अपनी स्त्री और सबसे बड़ा दुश्मन का तो कहीं दूसरा ढूंढना नहीं पड़ेगा वो वही सबसे बड़ी दुश्मन है और वो दुश्मन भी कैसे हो सकती है सत्र भी कैसे हो सकती है ये तो व्यक्ति की प्रवृत्ति के ऊपर निर्भर करेगा वो तो जैसी है कैसी है व्यक्ति की भावना जिस प्रकार की होगी अपने आप स्त्री के प्रतिभाव पुरुष का किस प्रकार का है जैसा भाव होगा वैसा ही परिणाम होगा उसी प्रकार का बन जाएगा इसलिए कहते हैं कि देखो एक नारी शब्द है अब प्रमदा को माने क्या है हैं? जो प्रमदा को माने जो जिसके मन में एक जो वो हो विक्षेप उत्पन्न करे एक नशा उत्पन्न करे उन्माद उत्पन्न करे उन्माद कहना करें प्रमदा बने उन्माद उत्पन्न करने वाले तो जब स्त्री उन्माद उत्पन्न करती है पुरुष में तब तो उसे परमदा कहते हैं कि प्रमदा सब दुख कहानी ये सब दुखों की कहानी है मैंने सारे दुख उसी के कारण से होते हैं सारे पीड़ाएं सूल प्रदी है दुख की कहानी है सब अवगुण की कहानी मैंने स्त्री नहीं स्त्री में जो प्रवृत्ति है उसके कारण से व्यक्ति के अंदर नाना प्रकार के दुख उत्पन्न होते हैं उसी को सब उसमें स्थूल उत्पन्न होते हैं पीड़ा उत्पन्न होती है विकार उत्पन्न होते हैं ये सब मनुष्य निम्पन्न करते हैं अब ये बार बार ये कहते हैं जब तो देखो बराबर अपने अंदर देखना पड़ेगा जब ये सब वर्णन करते हैं तो पुरुष को स्वयं अपने हृदय में ही अपने मन बुद्धि में है इन सब बातों को समझना चाहिए कोई स्त्री की कल्पना करके उसमें इन अवगुणों का आरोपण एक तो स्त्री विशेष में उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर उनका सबका आरोपण न करे बल्कि अपने मन में जो प्रवृत्ति है उस प्रकार की उसके दोषों को समझने का प्रयास करे सूक्ष्मात तो जरूर है लेकिन सूक्ष्म बात को समझ सकते हैं इतनी सूक्ष्म नहीं है कि समझ तक आवे इसलिए अपने अंदर की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति में जो दोष है उसको पहचानने का अपने अंदर प्रयास करें वो किस प्रकार से हानिकारक है अपने आप को दुख देने वाली कष्ट देने वाली प्रवृत्ति है उसको समझें तो कहते काटे की नारण मुनि में यू की जान तो ऐसा समझ करके इसीलिए हमने तुमको बचाया उस समय निवारण किया मैंने उसको तुमको रोक रखा बचा करके रखा उदाहरण सभी देख देते भगवान जैसे की छोटे बच्चे को तो माँ बचा करके रखती है अग्नि से और सर्प से किसी प्रकार से तुम भक्त हो हमारे इसलिए तुमको बचाने का काम मेरा था मैंने तुमको बचा करके प्रकार कर रखा उसमें तुमको इसलिए विवाह नहीं करना अब अपने यहां जितने शास्त्र हैं उन शास्त्रों में देखो जैसे बस सुधी हो गए जैसे याज्ञवल्क हो गए ये ऋषि सब हो गए भरद्वाजाद ऋषि हो गए बाल्मीक आदशी हो गए ये सब जितने ऋषि हैं ये ऐसे ऐसे महान ऋषि हैं जो हमारे वेदों के वैदिक ऋषि हैं माने जिनके की मंत्र जिनकी की शिक्षा वेदों में है बहारहवे को प्रतिषद में याज्ञवल्क्य के तमाम विस्तार भरा हुआ है याज्ञवल्क संपर्णन में त्रधारवे को प्रतिषद में उनका उल्लेख आता रहता है ऐसे करके ये सब ऋषि लोग बड़े बड़े जितने ऋषि हुए ये इन सब लोगों का विवाह सबका हुआ इन सबके अपने परिवार थे इन सबके अपने पुत्राली भी थे लेकिन इन सब में काम विकार नहीं था काम क्रोध लोभ, मोह मद मत्सद इनसे सत्य मुक्त थे लेकिन ये बात समझनी और कठिन पड़ जाती है। लोग बात ये समझते हैं या तो विवाह कर लिया या व्यवहार नहीं किया दोनों से एक बात विवाह कर लिया तो बस स्त्री के जाल में पड़ गए विवाह नहीं किया तो स्त्री के जाल में नहीं पड़े गिरस्त तो हो गए इतनी बात समझना तो लोगों को तो आसान लगती है लेकिन जब तो यादवल के मृद्वारजादी लोगों को देखो जिन्होंने विवाह भी किया और स्त्री जाल में नहीं पड़े मोहजाल में नहीं पड़े उनके ऐसा ज्ञान ऐसा महान ज्ञान जिनके ज्ञान का कोई ठिकाना नहीं जिनके जो ज्ञानियों के भी ज्ञानी यानी कितने लोगों के उनके कितने शिष्य थे कितनों को वेदांत सिखाया परमात्मा ज्ञान दिया परमात्मा के दर्शन उनको भी प्राप्त है ब्रह्म भाव में सदा स्थित रहने वाले हैं ऐसे व्यक्ति उन्होंने भी विवाह किया लेकिन उनको जो है वो आसक्ति नहीं है मोह नहीं है स्त्री है तो बस स्त्री मात्र है और तो उसके साथ में रहते हैं उसके साथ में सुप्राध भी है लेकिन विकार मन बिल्कुल निर्विकार है शांत है ये शायद सरल भी हो शायद कठिन भी हो किसी को कोई कठिन बात लगे ये तो बहुत कठिन बात है विवाह भी करो बेकार भी न और किसी को ये लगे कि ये तो बहुत सरल बात है तो देखो विवाह कर लो विकारों से बचे रहो तब ये अपनी अपनी दृष्टि है जिसको क्या लगता है भगवान जाने, कि जा संसार में सब प्रकार के व्यक्ति हैं और इस प्रकार के अपने साथ रहने भी हैं बहुत से इस प्रकार के हैं। उनकी भी हैं जिन्होंने उनको विवाह नहीं किया ऐसे भी स्त्रियां भी बहुत उस प्रकार के हैं जिन्होंने उनको विवाह नहीं किया व्यक्त तो होकर के बिल्कुल रहें वैविक स्त्रियों की बात कर रहे हैं आजकल की बात नहीं आजकल तो हैं, बहुत सी होती हैं। लेकिन प्राचीन काल में दैविक काल के भी इस प्रकार को देखते हैं ऐसे करते हैं और जिन्होंने विवाह किया वे स्त्रियां भी एक जैसे अनुसुजा की बात अभी पढ़कर के अत्रिमुनि है और अत्रिमुन तो की पत्नी अनुसुजा है और ये दोनों ही महानदशी हैं और जिनको भगवान जा करके उनके सामने प्रणाम करते हैं उनके अतिमान अनुसैया जैसे और भी बहुत सी कथाएं हैं जिनमें कि ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं उनके सामने परीक्षा लेने के लिए अनसैया के और वहां पर उनके अनसुईया के जाग में वो स्वयं पड़ जाते हैं और तीनों के तीनों बालक होकर के उनके पास रहते हैं एक कथा आती है उनको उन्होंने कह दिया तुम बालक हो जाओ तो वो ये बालक हो गए सबके बालक बन गए ब्रह्मा जी बालक बन गए विष्णु भगवान बालक बन गए सुनकर अंसुईया कह रहे बालक बनकर अब ऐसी कथा इस प्रकार के आती तो हम ये लगती है कि देखो कि ये सब ये ऐसा विवाह की निंदा नहीं है निंदा जो है इस प्रकार है क्या है, ये जिस जिस है कि जिस विकार के कारण व्यक्ति ऐसे अवस्थाएं जाने में जाता है कि मोह बढ़ जाता है ममता बढ़ जाती है और प्रथाप तो कर्म में प्रवृत्त हो जाता है ये नहीं होना चाहते एक सर्वग्रस्त कहलाते हैं सदग्रस्त का माना यही है कि भारतीय संस्कृति में सदग्रस्त का काम करिए तो सदाचारी है ईमानदार है परिश्रमी है धर्म के आचरण करने वाला है और संयमी है इंद्रियों के ऊपर रखने वाला है मन के ऊपर रखने वाला है अपने भगवान का ध्यान, चिंतन ब्रह्म भाव में परमात्मा भाव रहने वाला है भगवान की सन में अवग्रह सदग्रहस्त आदर्श इस प्रकार का है तो ये भगवान जब जी कहते हैं कि देखो अवगुण प्रमदा शब्द खान ताते निवारण है मुनि महंगे अब तो यहाँ ये बात जो वो पूरी हो गई नारद जी ने जो पीछी थी तो उसका उत्तर यहाँ पूरा हो गया तो संहार हो गया कि ताते कि वारण इसीलिए तो मैंने तुमको जो वो तो समय करने दिया तुमको समय बचाया राजूस क्या कहते हैं पुनरभिपति के बचन सुहाये मुनिक न पुनकवन प्रभु कहे के प्रीति कसक पर सत प्रभु ब्रह्मचारी मंदय भागी मुनि सागर बोले मुनि नारद सुनौ राम के ज्ञान विसारद संतनिकन रवीराहुनाथ दव भंजन बीरा संत गुणिताऊ दिन ते मऊन के बसरा साम अचल किंचन शुसुखधा हम तो बोधयनी अभी सत्य सारविको विधोगी सवधान मान जमदना वीर धर्म गति परम कविना गुणागार संसार दुख रहीत जगत तो संदेश चारे जे मन न सरोज न प्रियो भाई सब जय सुन रघुपति के बचन सुहाये भगवान की बड़ी सुंदर वाणी जब सुनी नारद जी ने तो मुन तन पुलक न भरिया आए नारद जी बहुत प्रसन्न हो गए उनका शरीर पुलिसित हो गया नेत्र में जल भराया नारद जी को ले लगा कि तो देखो भगवान ने हमारे ऊपर टिप्पणी कृपा की और कारण ये था इसलिए जब नारद जी समझ में आया कि भगवान ने हमारी रक्षा करने के लिए अनुग्रह करते हुए बड़ा कृपा करते हुए हमको इस प्रकार से इन विकारों से बचाया तो उसकी कृतज्ञता के कारण से उनके नेत्र में जला गया भगवान के प्रति प्रेम और बहलिया उनका ये नारद जी प्रकार ये के मन में इस प्रकार से विचार आये ऐसा कहते हैं ये कहते हैं कि कहा कवन प्रभु का सी अब मान लो नारद जी कहते हो या तुलसी राशि कहते हूँ मान लो तो भाँ भाँ कि देखो लगा भला बताओ कि ऐसा ऐसा प्रभु कहाँ होगा कहा कवन प्रभु का थी कौन ऐसा प्रभु होगा कौन ऐसा पानी होगा कौन ऐसा मालिक होगा जिसकी कैसी रीति के सेवक पर ममता रीति प्रीति जिसको अपने सेवा पर इतनी ममता हो इतनी प्रीति हो वो भला कहा होगी माने भगवान को देखो अपने भक्तों के ऊपर कितना उनका प्रेम है किस कैसे की ममता है कैसे देखभाल रखते हैं कैसे उनकी रक्षा करते हैं ये भगवान का स्वभाव है आ, भगवान की महिमा है इस बात को समझ करके फिर क्या करना चाहिए भगवान की इस महिमा को ध्यान में रख करके कि जो मैं भगे प्रभु भ्रम के आगे ऐसे लोग भ्रम छोड़ करते ऐसे भगवान का जो भजन नहीं करते ज्ञान रंक वो ज्ञान से रंक है माने उनके ज्ञान है ही नहीं उनके पास ज्ञान के दरिद्री है तो जैसे धन का कोई दरिद्री होता धन नहीं होता ऐसे ये ज्ञान रंक हैं। ज्ञान ज्ञान है ज्ञान है ही नहीं उनके पास ज्ञान से दरिद्री है ज्ञानहीन है माने और मंद मंद बुद्धि अभावी दुर्भाग्य ऐसा लगता है कि पूर्वजन्मों में अनेक इतने पाप किए हैं जिनसे बुद्धि बिल्कुल जड़ हो गई है और उनको जो सत्य बात है वो संधय में नहीं आती है <खेँगे> उनके हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं, नहीं होता चेतना आदि नहीं है वही जड़ता वही पशुता वही संसारिक प्रवृत्ति वही अधोगति उसी में बेचारे पड़े हुए हैं ऐसे व्यक्ति हैं वही भगवान का भजन नहीं करते उन्हीं से भगवान के विमुख रह इसलिए चाहिए ये कि सब धन छोड़ करके सब धर्म कहते हैं कि प्रो धर्म क्या है धर्म छोड़ करके भगवान का भजन करो उनकी सर में जाओ का। तो धर्म क्या किसी प्रकार का अरे भगवान का भजन करने में क्या रखा है तो क्या मिलता है भगवान का भजन करने की जिंदगी थोड़े चलेगी भगवान को हमें खाने को थोड़े दे देंगे भगवान को हमारे वो हमारे कष्ट करने वाला थोड़े ही कर देंगे भगवान क्या कर सकते हैं भगवान है कहाँ है बस ऐसा करके बस चीज में समझते हैं कि भ्रम है उनका तो इस धर्म को त्यागें छोड़ें ये देखें कि भगवान का प्रेम अपने भक्तों के ऊपर कितना है इस प्रसंग से ये देखना चाहिए भगवान की पन्न में जाते हैं उनके अधीन रहते हैं तब तो पर देखो भगवान कैसे रक्षा करते हैं तो? तो भगवान के अधी महन कि मने निरंतर भगवान का ही चिंतन करते रहे मन परमात्मा में लगा रहे उसी तरह ध्यान धरा रहे जब परमात्मा के निरंतर पर चिंतन करते रहेंगे तो सब फिर सब विकार तो जो मानसिक काम को कार्य विकार उत्पन्न होते हैं ये सब नहीं आएंगे चले जाएंगे तो जेल में बच असप्रभ त्यागी ज्ञान रंग के नर मंद अभागी पुन बोले मुनि नारद फिर कहते हैं कि अब उसके बाद नारद जी भगवान से बोले दो बातें हो गई ना एक तो भगवान से वरदान मान लिया भगवान राम नाम की महिमा उसके लिए और दूसरी बात ये हो गई कि ये काम क्रोधार विकारों के संबंध में भी मानव प्रति उन्होंने पूछ लिया कि भगवान कैसे भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं वो अपना उदाहरण देकर के ये दूसरा दूसरी बात हो गई अब तीसरी बात प्राण के जतनी बने एक बात और रह गई वो भी नारद जी भगवान से कहते हैं बड़े आदरपूर्वक नारद जी ने ना भगवान से कहा कि किसन राम विज्ञान विसारद आप भगवान का एक नारद स्मरण करते हैं विज्ञान विसारद के रूप में भगवान तो ज्ञान निधान है सर्वज्ञ हैं सब जानने वाले हैं तो कहते हैं भगवान आप आपके जैसा ज्ञानी आपके जैसा महान हमें कौन मिलेगा तो कृपा तो करके हमको संतों के लक्षण बताइए संतन के लक्षण रघुवीरा रघुवीर आप संतों के लक्षण बताइए कि तो संत ंकू कहते हैं हे नाथ भव भंजन भीरा भगवान आप भव भंजन भीरा हैं भव भीर के भंजन करने वाले हैं भाव भी भव में संसार भीर के मन दुखों को संसार के जो दुख हैं भय हैं उनसे आप भंजन मन निवारण करने वाले हैं अब संसार क्या है अब आप जानते हो संसार में जिसमें कि रागदेश आदि हैं काम क्रोध आदि हैं वो जो हमारे बुद्धि में छाए हुए हैं और उसी के भीतर हम चक्कर काट रहे हैं ये संसार है इस संसार को छुटकारा कराने वाले भगवान है तो कहते हैं हे भगवान आप समस्त संसार के बदमनों से छुड़ाने वाले आप हैं तो हमें आप संतों के रक्षा बताइए संत, संत कैसे होते हैं अब देखें संत के माने क्या है कि जो व्यक्ति जो वो सज्जन व्यक्ति हो संत है सज्जन है संत के माने ये नहीं कि सन्यासी सन्यासी होते हैं संत लोग होते हैं संत के माने सभी भले व्यक्ति जितने भी हैं वे सब संत हैं और यहां पर ये समझना चाहिए कि